अनंतरम हो हो महा पचनेवा पचनेवा हस्तेन तत्र वा, वा आहुती नाम हो महा भवेत ुहुया हस्तेन जुहुया त्र दीनाषेधक्रीय हस्तेन जुहुआ वदन तख्या पक्षा हा, दर्शिता ओपासनेधुरादय तेशाम पचने हो महा के चनेोमा केचन सामान्य सामकमें वोपास वचने वृहस्थ वितरा वे केचन कुरु तंत्र विषय अनेके पक्षा मता वर्त प्रथम अग्न स्वाह विश्वभ्यो दिवेभ्य स्वाह ध्रुवाय भूमाए स्वाहा ध्रुवक्षति स्वाह अच्युतक्ष स्वाहा स्वाहां सोमायवाहा स्वाहां ष अनन्तरं सप्तमः अष्टमश्च बलिहरणे उपयुज्यते तत्र सर्वत्र यस्य यस्य बलेः यस्मिन् देशे उपदेशः तत्र तत्र हस्तेन परिमृज्य अवोक्ष्य न्युप्य इति होमेपि आरम्भेचनं बलिविषये केचन केवलं परिसेचनं मात्रं क्रियते अन्य किमपि बली नाम अन्ये केचन भवेत बलीना के भत् अस्तेन अवोक्षण पीमा इद्यप त बलिह सामम्यम यदि वर्तन तरी सूपसंसृष्टेन अन्न तत्र एकदेशे एव बलिहरण तत्र त्रचेचनेलीशेचन तक उपदेशादेव गम्यते अनम शय्या कामलिंग इदी बलिह देश वैश्वदेवाख्यं कर्म उच्यते तदङ्गमेव अग्रे तत्र अन्नदानमपि उच्यते प्रथमं भिक्षूणां सन्न्यासिनाम् अन्नं दातव्यम् अनन्तरम् अतिथीनेवाग्रे भोजयेत् इति अतिथीन् भोजयेत् उच्यते अन स्त्री वृद्धा स्त्री स्त्रियसाद गर्णी स्त्री इदीना अन्नदानम् अत्र अतिथिसत्कारः अतिथिपूजा अपि ज्वलन् वैश्वानरः प्रविशत्यरतिर्ब्राह्मणो ग्रहो तस्ता शाति क्या हरवस्वतकु्यम यम अम्द भार्वा अतिथि साक्षा अग्निभवि तातिम अस्य अनादृतः यः तिरस्कारी तस्य ऊर्जम् बलम् पुष्टिम् प्रजा संपद इष्ट यागज फलम पूर्तम आराम आदि क्रियाफल सर्वी भक्षती नाशयती सत्कारे, अतिथिसत्े अतिथिपूजायां आदर